चतसरण कर्णगुण्विरेफा बलिकोरोन धाराम गिशिरीशताभ्या गिरि लालित न्यमके स्वनभरणशील शीलिए विघ्नराज कुसुमकुमकुम्य महारा जपी मध्याण विरसी वदना चारुनेशारा सायाूपा गलितकुटयुगा महरा वह देवी देवी दिव्यदेवी दिव दिव दिव त्रिभुवनगर सुंदरी ताम नमा श्रीराम जय राम 3 claro. वस्थित विद्वदृंद देवियों सज्जनों आज एक परम पवित ज्ञान यज्ञ का यहां प्रारंभ हो रहा है श्रीमद देवी भागवत पुराण का यहां पर यज्ञ ज्ञान यज्ञ हो रहा है देवी भागवत वस्तुत हम लोग ये मानते हैं कि जगदंबा और भगवान में कोई भेद नहीं है शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता है दोनों एक दूसरे से अभिन्न है जैसे मणि और मणि की प्रभा परस्पर अभिन्न है उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान परस्पर अभिन्न है तो इसलिए चाहे हम भगवान की किसी भी रूप में आराधना करें कल्याण स्वाभाविक पर जगदम्बा के रूप में उनकी आराधना इसलिए सुगम हो जाती है कि हम उनकी आराधना माता के रूप में करते हैं और संसार में माता का प्रेम वृद्धावस्था तक लोग भूला नहीं पाते जब भी कोई कष्ट आता है तो लोग यही कहते हैं अरे माँ मां ने जो बाला को प्रेम दिया है उसको मनुष्य भूल नहीं पाता और वस्तुतः हमारे उपनिषदों में जो उपदेश आता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव तो इसका अर्थ होता है कि माता को देवता मानने वाले बनो पिता को देवता मानने वाले बनो गुरु को देवता मानने वाले बनो पर सबसे पहले माता का नाम लिया मात देव भव क्यों क्योंकि जब बालक जन्म लेता है तो उसमें कोई भी ज्ञान नहीं होता पशु जैसा होता है चाहे जहां लघुशंका कर देता है शौच कर देता है कुछ भी पकड़ता है कुछ भी मुंह में डाल देता है मां उसको समझाती है ये करो ये मत करो उसको ज्ञान देकर पशु से मनुष्य बनाती है इसलिए पहली गुरु मां होती है और उसमें इतनी ममता होती है कि बेटे के लिए अगर उसको कोई कष्ट हो जाए जर हो जाए रात रात भर जागती है बेटे के पीठ में हाथ फेंटती है सांत्वना देती है और यदि किसी कारण से पिता उस बालक को मारने दौड़े तो मां यही कहती है मुझे मार लो मेरे बेटे को मत मारो बेटा कैसे ही हो ये कहा है शंकर्य जी ने कुपुत्र हो जाए तो कुछ इधर भी कुमाता आना भवती भले पुत्र कुपुत्र हो जाए माता कभी कुमाता नहीं होती इसलिए हम लोग माता को पहले देते हैं स्थान देते हैं आप देखिए यदि कोई शंकर जी का उपासक है तो वो गौरी शंकर बोलता है राम का उपासक सीताराम बोलता है नारायण का उपासक लक्ष्मी नारायण बोलता है और कृष्ण का उपासक राधेश्याम बोलता है तो मां पहले आता मां के बाद पिता आता है तो वो मां भगवती तो भगवती का अर्थ क्या है अभी आपने स्वामी जी से सुना भग जिसमें रहे वो भगवती ऐश्वर्य से सन्नाम भगेती रना। समग्र से धर्म से यश ज्ञान वैराग्यो शरणाम भगती रण समग्र ऐश्वर्य समग्र यश समग्र श्री ऐश्वर्य से समग्र से धर्म समग्र धर्म समग्र श्री समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य जिनमें सदा रहे वो भगवती है। तो वो भगवती जिनके ऊपर अनुग्रह करती हैं उसके अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों प्रसार सुलभ हो जाते हैं इसलिए उनका चरित्र मंगलमय है मंगलकारी है भगवती के महात्मा के संबंध में ये माना जाता है कि ये सबकी आराधना सब इनकी आराधना करते हैं भगवान श्री कृष्ण भगवती राजराजेश्वरी राज की आराधना करके राधा को प्राप्त करते हैं भगवान श्री राम जगदम्बा की आराधना करके सीता को खोई हुई सीता को पुनः पुनः प्राप्त करते हैं राम उनकी उपासना करते हैं परशुराम उनकी उपासना करते हैं बलराम उनकी उपासना करते हैं और इस तरह से बड़े बड़े देवता भगवती की आराधना करते हैं जब भगवती मणिद्वीप में निवास करती हैं, तो उनके उनका एक चरण सिंहासन पर होता है और दूसरा चरण मणि में पीठ पर होता है तो हिंद चंद वरुण यम कुबेर बड़े बड़े देवादिदेव अपना मुकुट उन चरणों में झुकाते हैं उठाते हैं मानो मुकुट मणि से उनके चरण पीठ की निराजना आरती करते हैं ऐसा महावैभव जगदम्बा का है तो उन भगवती को इस महा देवी भागवत में प्रतिपाद्य माना गया है उन्हीं के चरित्र का इसमें वर्णन है उनके मंत्र की महिमा का वर्णन है उनके स्वरूप का वर्णन है उनके धाम का वर्णन है ऐसी भगवती जगदम्बा दस महाविद्या और नौ दुर्गा के रूप में सर्वत्र पूजित होती है पदमावती के रूप में जैन संप्रदाय में भी पूजित होती है उनकी आराधना से ही मनुष्य की मनोकामनाएं सिद्ध होती तो ऐसी भगवती की जो कथा है वो देवी भागवत में वर्णित है जहां तक श्रीमद भागवत का प्रश्न है इसके वक्ता श्री सुखदेव जी हैं और श्रोता राजा लेकिन ये देवी भागवत की जो कथा है उसमें ये वर्णन आता है कि राजा परीक्षित को ब्राह्मण का साफ हो गया आज से सातवें दिन अक... तक्षक नाग के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी तो राजा परीक्षित ने कई उपाय किए उन्होंने चाहा कि तक्षक नाग काटने ना पाए तो उनके महल में सबसे ऊपर का जो कक्ष था सतखंडा महल था सातवी मंजिल में वो बैठ गए थे सब प्रकार के दरवाजे बंद कर लिए खिड़कियां बंद कर ली किसी से मिलना बंद कर दिया खाना पीना बंद कर दिया और बहुत से मानसिक और तांत्रिक लिए कि अगर तक्षक ना काटे तो तुरंत उसका उपचार कर दिया जाए और विष को उतार दिया जाए कि सारा प्रबंध राजा परीक्षित ने कर दिया भोजन बंद इसलिए कर दिया कि भोजन के साथ कहीं कोई भोजन लेके आए तो तक्षक नाग न ना आ जाए इस तरह से सात दिन पूरे हो गए काल थोड़ा सूर्यास्त का समय होने वाला था तो उन्होंने कहा बस अब सात दिन तो हो गए तक्षक नाग आ नहीं सका इसी बीच में एक कथा आती है कि तक्षक नाग काटने के लिए चला राजा परीक्षित को और उधर से धनवंतरी चले धनवंतरी एक ब्राह्मण के रूप में थे और तक्षक नाग भी ब्राह्मण के रूप में था तो उसने पूछा तो धनवंतरी से कि आप कहा जा रहे हैं बोले कि हम राजा परिचित को तक्षक नाक काटने वाला है उसको काटने पर बचाने के लिए जा रहे हैं। हमारे हमारी औषध में और मंत्र के द्वारा हम जब औषध देते हैं तो तक्षक का कोई भी नाक काटे वो सब निष्क्रिय निश्ण, हो जाता है तो तक्षक ने कहा कि महाराज तक्षक हम ही है आप अपना प्रभाव दिखाइए तो उसने कहा अच्छी बात है ये हरा हरा पेड़ है इसको काटो तक्षक नाग ने एक हरे पेड़ को काटा काटते ही उसमें आग लग गई और धू करके वो जरा जल गया भस्म बन गया अब तक शख्स ने कहा अपना प्रभाव दिखाओ तो धनवंतरी ने अपनी दवा निकाली जड़ी बूटी घोंटा और मंत्र पढ़ के जो राख में डाला वो हरा भरा फिर हो गया गारी भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है हमारे काट में सिर्फ कुछ होगा नहीं तो उसने धनवंतरी से कहा कि देखिए आप मत जाइए वहां जाने से राजा परीक्षित बच जाएगा तो ब्राह्मणों का अपमान हुआ करेगा क्योंकि इसने ब्राह्मणों का अपमान किया है एक ऋषि ध्यान में बैठा था उसको पता नहीं चला कि राजा हमारे यहाँ आया है तो उसने उसका स्वागत नहीं किया इस पर वो क्रोध हो गया और उसने उसके गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया तो इस तरह से ब्राह्मणों का अपमान अगर राजा परिचित का कोई अनिष्ट नहीं हुआ तो बराबर हुआ करेगा और ब्राह्मणों के अपमान से सनातन धर्म की क्षति होगी इसलिए आप लौट जाइए और जो कुछ आपको धन दौलत की जरूरत हो वो हम देते दे हैं। धनवंतरी को लौटा दिया अब सात दिन हो गए तो तक्षक नाग ने कुछ नागों को ऋषि कुमार बनाकर वहां भेजा वो ऋषि कुमार आए और राजा परीक्षित के मंत्रियों से कहा कि हम राजा का दर्शन करने जा करना चाहते हैं हम किसी यज्ञ में व्रत होने जा रहे हैं तो रास्ते में राजा का दर्शन करना आवश्यक समझते हैं तो आप कृपा करके दर्शन करा दीजिए तो मंत्रियों ने दरवाजे के बाहर से राजा से पूछा कि महाराज कुछ कुशी कुमार आए हैं वो आपके दर्शन के अभिलाषी है राजा ने कहा उनसे कह दो कि अब दर्शन सातवा दिन के बाद ही होगा तो उन्होंने कहा अच्छा तो ये फल हम लाए हैं ये उनको अर्पित कर दीजिएगा हमको तो आवश्यक जरूर आवश्यक कार्य से जाना है तो वो फल के टोकरे वो ऋषि कुमार छोड़ गए वो असल में तक्षक नाक के ही मनुष्य थे इधर सातवां दिन हुआ कोई नहीं आया तो राजा परीक्षित ने किवाड़ खुलवा दिए सब क्या आएगा दर्शन करना सारी व्यवस्था हमने कर रखी है तो अब तो पारण कर लेना चाहेगा तो पारण के लिए वही फल जो ऋषि ने भेजे थे वो बुलाए गए तो एक फल राजा ने उठाया और उसको तोड़ा तो उसके भीतर एक छोटा सा कीड़ा निकला तो भाई ब्राह्मण का वचन भी झूठा नहीं होना चाहिए तक्षक नाग नहीं तुम्हें कीड़े हमको काट लो तो गले के पास वो कीड़े को ले गया और वो बना तक्षक उसने अपना रूप बढ़ाया और सारे शरीर को लपेट के जो राजा परीक्षित के पैर में काटा राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई कोई उपाय नहीं चला तो ये जो मृत्यु है एक ऐसी भयंकर वस्तु है कि प्राणी कोई भी उपाय करे जब मृत्यु आ जाती है तो कोई उपाय चलता नहीं है आसपास पास खड़े समय बचावें मजावे घाल माज महल से भी चला ऐसा काल करा रहा चाहे कितना ही प्रयत्न करो जब मृत्यु आ जाती है तो उस समय दवा की भी याद भूल जाता है वैद्य और वैध भी हो तो, तो वो मिलता नहीं है समय पर मानसिक तांत्रिक कोई उपलब्ध नहीं होते और मृत्यु उसको ले जाते तो इस तरह से राजा परीक्षित ब्राह्मण के साफ़ से मारे गए अब उनकी दुर्गति हो गई छत्री यदि युद्ध करते हुए मारा जाए तो उसकी सदगति होती ये लिखा है द्वा पुर, द्वाह पुरुष लोके सूर्यमंडल भेदिन परिभ्राण योग युक्त से को हताह दो पुरुष सूर्यमंडल का भेद करके ब्रह्म रोग जाते हैं एक तो जो परिभ्राट योगयुक्त सन्यासी है वो ब्रह्म रोग जाता है यह रण में सम्मुख मरता हुआ क्षति उस लोक को जाता है तो ये सांप से मरा जो तो राजा परीक्षित की दुर्गति न हो तो ये बेटे का कर्तव्य होता है आत्मा वही जाए थे पुत्र मनुष्य का बेटा अपना आत्मा होता है इसलिए अपनी पत्नी को जाया कहा जाता है यह श्याम पुनर्जाए थे जाया जिसमें मनुष्य फिर से जन्म लेता है पिता ही अपनी स्त्री में पुत्र के रूप में जन्मता है तो वो जो पुत्र है वो पिता के अधूरे काम को पूरा करने का दायित्व संभालता है अगर पिता की दुर्गति हो गई हो तो उसको सदगति कैसे हो इसका उपाय किया जाता करता है पिंडदान करता है तर्पण करता है उसका कर्ज चुकाता है अगर वो एक, कोई ग्रंथ लिखता हो और अधूरा रह गया हो तो उसको पूरा करता है व्यवसाय दूर रह गया हो तो उसको आगे बढ़ाता है तो ये पुत्र का कर्तव्य होता है तो जन्मेजय ने राजा परीक्षित को कैसे कल्याण हो कैसे नरक न जाना पड़े इसके लिए ब्यास जी से पूछा तो व्यास जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनाई देवी भागवत की कथा सुनने से राजा परीक्षित जो है नरक से निकलकर भगवती के मणिश्वीप में पहुंच गए और उनका कल्याण हो गया ये कथा है और श्रीमद भागवत में कथा यह है कि राजा परीक्षित को वैराग्य हो गया और वो गंगा किनारे नारे विरक्त होकर बैठ गए और श्री सुखदेव जी ने आकर उनको भागवत की कथा सुनाई उस कथा को सुनकर उनको उसी जन्म में ज्ञान हो गया और उनकी मुक्ति हो गई तो ये दो प्रकार की कथाएं हैं इनका परस्पर विरोध है श्रीमद भागवत के जो सुखदेव जी हैं वो ब्रह्मचारी हैं परमहंस हैं और देवी भागवत के जो सुखदेव जी हैं उन्होंने गृहस्त्र में प्रवेश किया तो ऐसी स्थिति में ये कहना उचित होगा कि ये कर्प भेद से हुआ है पादम पद्मकल्प में श्रीमद्भागवत की कथा होती है और रविवत कल्प में देवी भागवत की कथा होती है कर्प भेद हरिचरित्र सुहा रामचरित मानस में लिखा है नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि कपारा कर्भेद हरिचरित सुहाये भांति अनेक मुनीष निय न संसय असुरानी वो तो कथा सादर रति मानी तो कर्भेद से नाना प्रकार के चरित्र भगवान के होते हैं तो ये भिन्न कल्प की कथा है और ये भगवती की कथा है भगवती में जैसे मां होती है मां में कुछ विशेषताएं हैं एक तो ये विशेषता है कि अगर उसके बेटे का किसी से झगड़ा हो जाए तो अपने कसूरवार बेटे का ही पक्ष लेगी। और बेठे का दोष नहीं देखते अगर उसमें कोई दोष है तो वो दूर करेगी लेकिन देखेगी नहीं तो ऐसी स्थिति में अपराधी जीव जिससे अनेकों प्रकार के अनुचित कर्म हो चुके हैं पाप, मैं लीन है वो भगवान से डरता है पिता से बेटा डरता है कि हमारे जुर्म को पिताजी पता को लगेगा तो घर से निकाल देंगे लेकिन माँ अगर पिता ने घर से निकाल दिया है और कहा मेरे घर में मत आना और बेटा कहीं भूखा प्यासा दिख जाता है किसी तरह से आ जाता है बेटा भोजन कर ले और चला जा तेरा बेटा न देख पाए तो अपने बेटे का दोष न देखना उसका पक्षपात करना ये जो माँ में प्यार है बात्सल है ये उसका नहीं है ये जगदम्बा का है जगत जननी का है उस जगत जननी के द्वारा हमारी मिट्टी की माँ में ये गुण आया है आप देखिए मनुष्य की मां है मनुष्य की माँ अपने बेटे का पालन करती है रक्षण करती है हम उसके मूल में स्वार्थ भी देख सकते हैं मां ये सोच के अपने बेटे का पालन करती है कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा परंतु तो आप देखिए गाय की गाय का बेटा गाय का बछड़ा गाय जब तक बछड़ा चारा नहीं चरता है तब तक गाय वन में जाती है चरने के लिए विवश होकर और चारा चरते समय भी अपने बछड़े का ही स्मरण रखती है और जब शाम को लौटती है तो हमवारों करती हुई अपने स्तनों से दूर बहाती हुई अपने बछड़े को प्यार से देखती है आंख से देखती है मानो पी जाएगी चाटती है माने आत्मसात कर लेगी इस तरह से अपने बेटे का पालन करती है यहां तक हम को देखते हैं कि कपिला गौ जो बहुत ही सीधी होती है जब उसके बछड़े को जो नवजात है कोई छूना जा, छूना जाता है तो उसको भी सीन उस दिखाती है। तो ये जो प्यार है उसमें कहां से आया है? अरे वो बछड़ा बड़ा होने के बाद अपनी मां को पहचानेगा नहीं पहचानेगा वो चल देगा ये नहीं समझ पाएगा कि ये उसको याद भी नहीं रहेगी कि ये मेरी मां है तो भी मां उससे इतना प्यार करती इसी तरह से अजात बक्शा एवं मातरंग खाल पक्षी जब अंडा देने का समय आता है तो वो पहले से ही घोंसला बनाती नरम नरम रुई मनरम चारा ऐसे दुर्गम स्थान पर सैया बनाती है जहां किसी का हाथ ना पहुंचे वहां अंडे देती है फिर उनको सीती है प्यार से बड़ा करती है अंडे को और जब वो फूट जाता है तो उसके पंख नहीं होते चोच बड़ी नरम होती है वो चारा चुग नहीं सकता है तो वो जंगल में जाके चारा चुगती है और भूखी रहकर अपने गले की थैली में दानों के कण एकत्र करती है और जब लौट कर आती है तो उसके जो ये छोटे छोटे बालक वो तो चींची करते हुए चोट अपनी खोल के माँ की ओर देखते हैं माँ अपने गले की थैली से चारा निकाल के उनको बांटती है देती है और स्वयं भली भूखी रह जाए उनको पे, उनका पेट भरती है वो पक्षी जब पंख और बन जाग जायेंगे तो क्या अपनी माँ को पहचानेगा कहा मेरी माँ है कोई भी उसको ज्ञान नहीं होगा तो उस समय उसके मन में जो प्यार है वो निस्वार्थ प्यार है निस्वार्थ बात्सल्य है और वो जगदम्बा के द्वारा उसको मिला हुआ है जगत की जो पालनी शक्ति है वो पालनी शक्ति उसके हृदय में वह चर् उदय करते तो ऐसी जगदम्बा का चरित्र और उसमें भी उसका जो नबा पारायण बड़ा महत्वपूर्ण है पहले दिन महात्मा की ही कथा होती है इसमें ये बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण को चोरी का लग, चोरी का लंझन लग गया सत्याजित नाम का एक भोजवंशी यादव था तो उस सत्याजित ने सूर्य की आराधना की सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर उसको एक मणि प्रदान की जिस मणि में एक गुण था कि जहां ये मणि रहेगी वहां पर आदि व्याधि शोक संताप भूकंप महामारी कुछ भी नहीं होगा और आठ भार स्वर्ण रोज देगी दे। और बड़ी प्रकाश युक्त मणि थी तो सत्रह जित उस मणि को अपने गले में धारण करके उग्रसेन की सुधरमा सभा सुधरमा सभा में आया तो उसका प्रकाश पहले से ही धर्म सभा में आने लगा लोग तो आपस में कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए साक्षात सूर्य नाराय नारायण आ रहे हैं भगवान ने कहा ये सूर्य नारायण नहीं है ये सत्याजीत है जो सूर्य का उपासक है तो सत्याजित आया उसका स्वागत किया गया बैठा भगवान श्रीकृष्ण ने उससे कहा कि देखो मित्र अपने पास कोई अच्छी वस्तु हो तो राजा को समर्पित कर देना चाहिए तो ये मणि आप राजा उग्रसेन को दे दीजिए सच्चाजित को यह बुरा लगा और वो वहां से बिमना होकर उठ के चला गया जाकर अपनी पत्नी से कहा कि श्री कृष्ण जो है मुझसे ये मणि मांग रहे थे कि उग्रसेन को दे दो लेकिन ये कह दिया कि तुम किसी से बताना मत आप अगर किसी बात को पूरे नगर में पहुंचाना चाहें तो अपनी पत्नी से कह दें और कहें कि भाई बताना मत तो पूरे नगर में सुन लीजिए आप इनको साफ है इनके पेट में बात पचती थी <laughs> उनने कहना शुरू कर दिया उसका भाई बसेन था प्रसेन ने जब सुना तो भगवान श्री कृष्ण को कुछ अपशब्द कहे और कहा लाओ मणि हमारे पास हम नहीं देंगे किसी को और वो मणि अपने गले में डाल के शिकार खेलने के लिए जंगल चला गया वहां जंगल में एक सिंह ने आक्रमण करके प्रसेन को मार डाला और मणि छीन ली प्रसेन नहीं आया तो वो जो उसकी स्त्री थी उसे यहां वहां कहना शुरू किया ये राजा भगवान श्रीकृष्ण के धनवास दन्वा, में पहुंची बात कि भगवान श्री कृष्ण ने ही मणि के लोभ से प्रसेन को मारा है तो जब भगवान को इस बात का पता लगा तो इस कलंग का मार्जन करने के लिए कुछ यादों के सहित वो वन में गए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भाद, भादो महीने के चौथ का चंद्रमा देख लिया था तो भाद्र मास की चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है और ये होता है चौथ के दिन लोग सोचते हैं कि आज हम चंद्रमा को न देखें न देखें और है कि नहीं है कि नहीं देख बैठते तो भगवान श्री कृष्ण ने भी देखा तो उनको ये मणि की चोरी लग गई तो वो कुछ यादवों को लेकर जंगल में गए तो उन्होंने देखा प्रसेन मरा पड़ा है और सिंह ने उसको मारा तो सिंह के पैर के चिन्ह के आगे बढ़े आगे बढ़े सब लोग तो यहां देखा कि सिंह भी मरा पड़ा है एक भालू ने उसको मारा है मणि सिंह के पास भी नहीं थी तो उन्होंने सोचा भालू ले लिया तो भालू के चिन्ह के आधार पर आगे बढ़े तो एक बड़ी भयंकर गुफा दिखाई पड़ी वो उस भारू की गुफा से घर था और ये भालू और कोई नहीं जहां नाम का भालू था जो तो भगवान राम के समय भगवान का मंत्री हुआ करता था तो वो चिरजीवी था उस गुफा में रहता था तो उसने अपने एक छोटे से बालक को वो मणि खेलने के लिए दिया अब भगवान आगे बढ़े जब गुफा का द्वार आया तो यादवों ने कहा कि महाराज पता लग गया भालू ले गया है अब वहां मत जाइए हमारे कलंक का तो मर्दन हो गया कि हमने नहीं चोरी की है भगवान ने कहा कि नहीं हम तो मणि का पता लगाएंगे हम अकेले भीतर जा रहे हैं बारह दिन में अगर ना आए तो तुम समझना कि हम अब नहीं लौटेंगे हम गए तो इधर भगवान जब वहां पहुंचे तो एक जो तो धाय थी उस बालक के हाथ में मणि देकर बोल रही थी सिंह प्रसे सिंहोदम धाम बता सुकुमारक मारो भाई ये सत्यमंत्र कहा ये बोल रहा बोल बुर, बोल रही कि ना आया तो भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के हाथ से मणि लेना चाहा तो धाएं चिल्लाई तो जमान को पता लगा तो वो आया और भगवान श्री कृष्ण के साथ उसका युद्ध होने लगा लगातार सत्ताईस दिन तक युद्ध बोल इधर बारहवें दिन जब भगवान श्री कृष्ण नहीं लौटे तो ये जो ज्यादा लोग आए थे वो लौट के गए और उन्होंने द्वारका में जाकर बताया कि भगवान श्री कृष्ण गुफा में गए हैं मालू ने सम्भोता उनको खा लिया तो सब लोग सबसे अजित को गाली देने लगे और उन्होंने सब बताया कि सैन को सिंह मारा सिंह को भालू ने मारा और भालू को में चला गया तो वसुदेव जी जो भगवान श्री कृष्ण के पिता थे उनका हृदय बड़ा व्यथित हो गया बहुत हुआ। वो अपने बेटे के न आने से बहुत दुखित थे इतने में नारद जी ब्रह्मलोक से वहां आए उन्होंने बसदेव जी से पूछा कि आप कैसे दुखी है क्या बात है बोले हमारा बेटा गुफा में चला गया है अब बचा है कि नहीं बचा हम उसका दर्शन चाहते हैं हमारा बेटा शुरू से आजाया है तो नारद जी ने कहा कि इसके लिए देवी भागवत का नवाह पारायण करो तो देवी भागवत का नवायपरायण नारद जी ने उनको सुनाया और विधिवत सुनाकर वहां कन्याओं को भोजन कराया सुहासिनियों को भोजन कराया ब्राह्मणों को दान दक्षिणा जी भोजन कराया और पूर्णोभूति जब वही तो इधर सत्ताईसवां दिन आ गया सत्ताईसवें तो दिन भगवान श्री कृष्ण ने उसकी छाती में एक जोड़ो से मुक्का मारा जाम भवान के तो मुक्के की चोट से वो घुटने के बल बैठ गया और कहने लगा आप राम तो नहीं क्योंकि उनकी ही शक्ति है जो मुझे पराजित कर सकती है निश्चित रूप से आप मेरे स्वामी राम हैं तो बात क्या थी भगवान श्री राम का जब राक्षसों से युद्ध होता था तो जाम के मन में यह अभिमान आता था कि क्या कीड़े मकोड़ों से जैसे राक्षसों को मारते हैं मुझसे लड़ते तो बचा था भगवान ने कहा तो अच्छी बात तो उनसे विजय पटेगी तो यहां सत्ताईसवें दिन जब मुक्का लगा तो कहने लगा आप तो साक्षात राम है तो महाराज पर हमको आप राम के रूप में दर्शन दीजिए तो भगवान श्री कृष्ण राम के रूप में राम को दर्शन दिया दर्शन दिया और कहा हम तो भाई मणि की चोरी हमको लगी है हम उसके लिए यहां आए हैं तो उन्होंने कहा महाराज एक मणि नहीं दो मणि ले जाओ हमारी कन्या है जामवती इसको हम आपको अर्पित करते हैं और दहेज में मणि देते हैं तो जामवती को लेकर भगवान श्री कृष्ण मणि को गढ़े में नहा इधर ब्राह्मण भोजन हो रहा था यज्ञ का धुआं फैल रहा था समस्त द्वारका वासी श्रीमद भागवत में भी ये कथा है कि जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो एक कथा आती है कि सब द्वारका मासी देवी की आराधना के लिए नगर के बाहर आ गए थे तो वहां भगवान श्री कृष्ण जामावती और मणि के सहित पहुंच गए तो देवी भागवत की कथा के श्रवण का यह फल था कि वसुदेव जी को अपने पुत्र का खोए हुए पुत्र की पुनः प्राप्ति हो गई इसी प्रकार अनान्य भी कथाएं हैं कि बड़े बड़े दुर्गम कार्य भगवती की आराधना से लोगों के संपन्न हुए रेवत नाम के राजा को मनु रूप की प्राप्ति हुई और इसी तरह से और भी सुदुम्न को जो भगवान शंकर के साप से स्त्री हो गया था भगवती की आराधना से पुरुषत्व की प्राप्ति हो गई बड़े बड़े असंभव कार्य जगदम्बा के देवी भागवत के श्रवण से पूर्ण होते हैं इस भागवत के कथा का श्रवण भागवत की ये देवी भागवत की कथा के श्रवण से बड़े बड़े पापी पाप से मुक्त हो जाते हैं जो बंध्या स्त्री है उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, कुमारियों को योग पति की प्राप्ति होती है निर्धन को धन की प्राप्ति होती है रोगी रोग मुक्त होता है और जो जिज्ञासु है मोक्ष चाहता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है ये बताया गया है कि जगदम्बा की, की आराधना से अर्थ धर्म काम मुक्त चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है अर्थ माने धन धन मिलता है धर्म धन जो है वो यहाँ काम आता है धर्म मरने के बाद पर में काम आता है और अर्थ धर्म काम मुक्ष और मनुष्य को संसार के सुख की प्राप्ति होती है और अंत में बहुचक्र से उसका छुटकारा होता है देवी भागवत के श्रवण से मुख की प्राप्ति भी जो जिज्ञासु है उनको होती है इसलिए श्रद्धापूर्वक और संयम के साथ ये लिखा है कि योग्य वक्ता से कथा अच्छा सुननी चाहिए भक्ता का पूजन करना चाहिए और जो श्रोता है उसको परमित भोजन करना चाहिए कुछ लोग उपवास करके भी सुनते हैं कुछ प्रहार करके सुनते हैं लेकिन ये लिखा है भोजनम तु भ्रम मन ने कथा श्रवणकारक हो नोपवासम परम मन्य कथा विघ्न करम यदि, करम यदि। कहते हैं कि यदि कथा में विघ्न उपवास करने से होता है तो उपवास न करें, भली भोजन करे भोजन अपना संक्षिप्त सूक्ष्म भोजन करें, जिसमें बीच में आलस ना आए और सावधान होकर अपने मन को एकाग्र करके एक एक अक्षर भगवती के इस कथा का श्रमन करें। जो पूरा श्रवण कर सकता है वो तो फल का भागी होगा ही अगर दिन में एक बार भी कोई आ जाए एक श्लोक भी सुन ले एक अध्याय सुन ले कान में देवी भागवत के श्लोक अगर पड़ जाए तो वो भी मनुष्य के लिए कल्याणकारी होते हैं इसलिए देवी भागवत का जो पारायण है संस्कृत में वो पारायण सुनना चाहिए क्योंकि ये देवी भागवत का जो प्रत्येक शब्द है ये देवी रूप तो हम उस शब्द को सुनकर सुनकर मानो जगदम्बा को अपने कान के रास्ते से हृदय में ले जा रहे हैं इस भावना से भगवती के इस महात्मा एवं भगवती के इस चरित्र का श्रवण करना चाहिए बस इतना ही कहकर आज का प्रवचन पूर्ण करते हैं कल कर कैसे संविद्वान लोग आपको कथा सुनाएंगे हम भी ऐसा यथाशक्ति आपको सुनाएंगे अब यहां पर कथा का विराम करते हैं थोड़ा सा आप भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे श्री राम जय राम जय जय चलोगे जाता सदा सात यही पुकारो, पुकारो।, पुकारो। गोविंद दामो श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण मुनाथ नारा यण वासुदेव धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या हर हर महा